शम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरे वाधारम गगनसद मेघबर्ण शुभा लक्ष्मी कमलनयनम योगिर्ध्याम वंदे विष्णु भावभयर लो कहीकनाथ देवम वसुत कंसचाणु मर्द देवकी पर नंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु नमा कमलना भ नाम कमल मे कमलपदा ये नमस्ते कमल यो ब्रह्मण विदधा पूर्व जो वै प्रणोति तस्म तग्व हेवत्मु प्रकाशम मु शरण प्रपदे बृंदारक बृंद वंद्य सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरी रसिक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कौन हूं मेरा कौन है इन दोनों प्रश्नों के हल करने में हमने अनाधिकाल से अब तक अनंतानंत जन्मों में निरंतर तैल धाराविच्छिन्न प्रतिक्षण प्रयत्न करने पर भी अभी तक वहीं खड़े हैं अर्थात इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं कर सके अत दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं और ये अपूर्णता तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक ये दोनों प्रश्न प्रैक्टिकल रूप से हल न हो जाएंगे तदर्थ प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा बताया गया जो मेरा न हो वो मैं है और मेरा शब्द का जो अर्थ बताया गया कि मैं के अतिरिक्त दो तत्व और हैं एक भगवान एक माया अत इन दोनों में कोई मेरा होगा मैं के अतिरिक्त तीसरा कोई तत्व नहीं है और इ तीनों तत्व यद्यपि सनातन है नित्य है किंतु तीनों स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र तत्व एक है भगवान शेष दोनों तत्व भगवान के आधीन हैं। इनमें एक तत्व अर्थात मैं चेतन है दूसरा तत्व माया जड़ है इसलिए भगवान और जीव दोनों पास पास हैं, दोनों चेतन हैं। इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति भी कहते हैं भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं जीव के अतिरिक्त एक का नाम पराशक्ति एक का नाम माया शक्ति तो पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है सब शक्तियां इसी पराशक्ति के अंडर में है तो ये जीव शक्ति ना तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण की अंश है ये जीवात्मा और ना तो माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की अंश है जीवात्मा यह भी बताया गया कि माया शक्ति तो जड़ है उसके अंश होने का प्रश्न नहीं और पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है अगर हम उसकी शक्ति होते तो भगवान के सब गुणों से युक्त होते अर्थात सचित आनंद स्वरूप होते किंतु हम मायाबद्ध हैं अनादि मायाबद्ध और भगवान मायाधीश हैं इसलिए पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है तो भगवान की जो जीव शक्ति है परा और माया शक्ति के अतिरिक्त उस जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं शक्ति है इसलिए हम न तो जड़ है और न तो स्वरूप शक्ति युक्त हैं हम माया के आधीन हैं और भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध है अर्थात कुछ विषयों में अभेद है अधिक विषयों में भेद है जैसे भगवान चेतन है हम भी चेतन हैं भगवान सनातन हैं हम भी सनातन हैं लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान हैं हम अशक्त हैं भगवान सर्वज्ञ हैं हम अल्पज्ञ हैं भगवान ईश है शासक है हम शास्य हैं भगवान प्रेरक है हम हैं भगवान धारक है हम धार्यमान हैं भगवान अंशी है हम अंश हैं भगवान एक होते हुए भी सर्व व्यापक है हम अनंत जीव हैं और केवल देह व्यापक हैं अनंत भेद हैं और यह भी बताया कि हम जीव अणु हैं अत्यंत सूक्ष्म हैं और केवल हृदय में रह करके जिस शरीर में भी हम जाते हैं उसके पूरे शरीर में व्याप्त तो हो जाते हैं आलोमभ्य आ न्या वेद कहता है सिर से पैर तक उसके प्रत्येक अंग में जैसे प्रकार जिस कमरे में भी होता है पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है वो छोटा कमरा हो चाहे बड़ा कमरा हो ऐसे ही ये जीव हृदय में चाहे चीटी के हो चाहे हाथी के हो पूरे शरीर में चैतन्यता प्रकट कर देता है जब तक वो रहता है तब तक हम शरीर को जीवित कहते हैं चेतन कहते हैं जब वो चला जाता है तो शरीर अपने असली रूप में माइक रूप में जड़ रूप में हो जाता है ये हम सब लोगों का अनुभव है और यह भी बताया गया कि यह जीव जब कभी माया से अतीत हो जाएगा माया से उत्तीर्ण हो जाएगा तो भी इसी प्रकार अनु रहेगा सर्व व्यापक नहीं होगा भगवान नहीं बनेगा जड़ माया भी नहीं बनेगा माया से छुटकारा पा जाएगा माया शक्ति का अत्यंता भाव भगवान भी नहीं कर सकते किसी शक्ति का अत्यंता भाव नहीं हो सकता लेकिन हम उससे छुटकारा पा सकते हैं इसके बाद आपको बताया गया कि यह जीव यद्यपि सनातन है किंतु माया का आधिपत्य सनातन नहीं है सदा से माया का आधिपत्य था लेकिन सदा रहेगा यह कंपलसरी नहीं है अगर उपाय किया जाए तो छुटकारा पाया जा सकता है अनंत जीवों ने छुटकारा पाया है लेकिन वे भगवान के आठ गुणों से युक्त तो हो गए किंतु सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं और भगवान के लोक में दिव्य शरीर दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद से युक्त होकर जीव अनंत काल तक भगवान का सेवक बनकर सेवा करता है पश्चात आपको बताया गया कि वो भगवान जिसके हम अंश हैं, दास हैं, शक्ति हैं वो भगवान प्रमुख रूप से दो रूप का है एक निर्गुण निराकार निर्विशेष एक सगुण साबा साकार सबिशेष और सगुण साकार सबिशेष में भी बहुत अंश है और वहां भी एक अंशी है सगुण साकार भगवान जितने हैं अंश रूप उनके अंशी श्री कृष्ण है और उनके जितने अंश हैं अवतार आदि ब्रह्मा विष्णु शंकर तमाम अवतार ये स्वांश हैं ये सब भगवान के गुणों से युक्त हैं, पराशक्ति स्वरूप शक्ति युक्त है यानी स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, स्वरूप शक्ति के गवर्नर संचालक केवल भगवान और उनके स्वांश ही होते हैं हम भगवत प्राप्ति तो कर लेंगे स्वरूप शक्ति भी हमको मिल जाएगी लेकिन हम उसके अंडर में रहेंगे स्वरूप शक्ति के गवर्नर नहीं हो सकते बहुत से जीव नित्य मुक्त भी होते हैं वो भी जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश होते हैं वे भी स्वरूप शक्ति के गवर्नर नहीं होते स्वरूप शक्ति से जुक्त होते हैं तो युक्त हम भी हो सकते हैं कैसे मैंने आपको बताया कि ये दो जो बच्चे मेरे अतिरिक्त भगवान और माया इसमें कौन मेरा है ये पता लगाने के लिए एक को तो हम जानते हैं अनुभव करते हैं संसार को यहां तो हमको आनंद मिला नहीं मानव देह मिला अंतिम क्लास का सौभाग्य इससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली देह नहीं होता क्योंकि देवता लोग भी चाहते हैं इस शरीर को जिनका शरीर दिव्य होता है उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता बुढ़ापा नहीं होता खुशबू आती है ये मांस मैदा हड्डी मज्जा ये सब गंदगी उनके शरीर में नहीं होती लेकिन वो भोग योनी है वे कुछ कर नहीं सकते उन्नति प्रोग्रेस प्लस नहीं कर सकते खाली माइनस होता है जैसे आपने बैंक में एक लाख जमा कर दिया अब आप दस हजार का महीना निकाल कर से बिना काम धाम रहते हैं दस महीने में वो समाप्त हो गया अब बैंक अगर आप जाएं हैं और कहे साहब वो दस हजार दीजिए अब तो बैंक वाले हंसेंगे तुम्हारा खत्म हो गया जाओ जाओ अजी साहब कैसे जाए हमारा अब इस महीने का खर्च कैसे चलेगा? चलेगाटल है अरे तेरे खर्च के हम जिम्मेदार है तेरा एक लाख जमा था वो तूने ले लिया अब क्या ऐसे ही जितना हमारा भोग होता है पुण्य का उतने दिन तक हम स्वर्ग के देह को स्वर्ग के सुख को प्राप्त करते हैं उसके बाद फिर चले आते हैं इसी मृत्यु लोक में और ये कंपलसरी नहीं है कि ये मानव देह मिल जाएगा ही नंबा बिशंत हो सकता है कूकर सुकर कीट पतंग बने ये संचित कर्मों के आधार पर फिर हमको शरीर दिया जाएगा तो ये सब संसार का जो सुख है इसका तो हम अनुभव कर रहे हैं ये मेरा नहीं है क्यों इसका सुख दो दोषों से युक्त है एक दोष क्या ये लिमिटेड है सीमित है इससे बड़ा सुख होता है उसको देखते हैं तो ये सुख सुख नहीं रह जाता एक गरीब को आज मोटरसाइकिल मिली दी बार बड़े अकड़ के बैठ के चलता है अपने रिश्तेदारों में घूमता है बिलावज ये दिखाने को हमने मोटरसाइकिल खरीदा है लेकिन कार वाले को जब देखता है कि वो कीचड़ में उसकी जो तेज गति से चलने की ध्रुती गति से और कीचड़ उसने उछाला सड़क का वो गिरा उसके ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी पर तो वो कहता है राम राम राम ये भी कोई सवारी है मोटरसाइकिल की कार होती अंदर फाट से बैठे सोते रहते ड्राइवर चलाता जाता आ, एक दिन कार खरीदूंगा बेचारा उस मोटरसाइकिल में जो सुख मिल रहा था चला गया इसी प्रकार हर सुख पहले मिला फिर कम हुआ सुख चला गया यह हमारा अनुभव है डेली का किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हैं पहली बार सुंदर लगा दूसरी बार कम तीसरी बार खत्म चौथी बार तो फिर इसका मतलब वो दूसरा जो बचा भगवान वही हमारा होगा <coughs> तो उसका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है वो तो हमारे काम का नहीं क्योंकि हमारा शरीर सगुण साकार है और हम सगुण साकार संसार में रहते हैं तो हमारा मन सगुण साकार के आइडिया से युक्त है निर्गुण निराकार की कल्पना भी हमने कभी नहीं की यहां तक कि जो मैं हूं निराकार वो भी मैं नहीं जानता मैं तो अपने को साकार ही रिया रियलाइज करता हूं हर समय हे शरीर ज्ञान से सही तो सगुण साकार भगवान से ही हमारा संबंध होना चाहिए नंबर निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे काम का इसलिए नहीं है कि मैंने आपको बताया था कि उसमें शक्तियां प्रकट नहीं होती जैसे हमारे ऊपर वो कृपा करें हम उससे कुछ मांगें तो हमको दे हम उसकी सेवा करें उसके दास हैं अरे निराकार की क्या सेवा करेंगे हम निराकार के पास जाएंगे कहा हो तो सर्व व्यापक है आ, हमारी तो कोई बात नहीं बनेगी उससे इसलिए श्री कृष्ण को ही हमें इष्टदेव मानना है वे ही हमारे हैं ऐसा डिसीजन लेना है ठीक है तो आप लोगों को पिछले प्रवचन में विस्तार से बताया गया कि वो जो मेरे हैं श्री कृष्ण उनको कोई नहीं जान सकता माना कि उनको जानकर ही दुख जाएगा आनंद मिलेगा दो बात <coughs> लेकिन उनको प्राप्त कैसे किया जाए बड़े जोरों से वेदों ने शास्त्रों ने पुराणों ने कह दिया उसको जान लो बात काम बन जाए बिमुञ्चत और सब मत मत जान आत्मान्या छोड़ो मत सुनो मत पढ़ो उसको जानो एकम जान उसी को जानो अरे कैसे जान पढ़ के सुन के नाए नाए। हो स्वयं कह रहा है वेद अपाणिपादो जवनो गृहिता तीन उन्नीस श्वेता चतुरोपनिषद ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है नौ चौदाह उसको कोई नहीं जान सकता ये भी बताया गया क्यों नहीं जान सकता वहा इंद्रिया वहां मन ये सब नहीं जा सकते क्योंकि ये माइक नंबर दो ये इंद्रिय मन बुद्धि जो अपना काम करते हैं ये अपने आप नहीं करते उसकी शक्ति पाकर करते हैं दो। जेन या दो यद्बाचा न्युद्युते तदेव ब्रह्मत्व विद्दिनेदम जगुदुपासते य मनुते येनाहुर्मनोमत ब्रह्म विदिनेदम जगिदपाससते यक्षुषा न पश्यक्षुंशी पश्यत य्रोत्रेण न नश्रुनोति ये न स्वरोत्रदम श्रुतम यणी न न प्रणित ये न प्राण प्रणीय तेनोपनिषद एक चार एक पांच एक छ एक सात एक आठ ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि उसकी शक्ति पाकर इंद्रिया मन ये सब वर्क करते हैं तो ये बिचारे अपने प्रेरक की प्रेरक कैसे बनेंगी अपने प्रकाशक से प्रकाशित अपने प्रकाशक की प्रकाशिका कैसे बनेंगी तमें वो भांत मनुभा सर्वम वेद कह रहा है न तत्व सूर्यो भात न चंद्र तारकम ने विद्युतो भांत कुतो यमग्नि तमे भात मनुभाति सर्वं। तस्य सर्व तस्विद विभाति उसकी शक्ति से ये सब चल रहा है विश्व अंदर बाहर सर्वत्र सब सबकर परम प्रकाशक जोई रामजनादि अवधपति सोयी जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुणधामू यस भाषा सर्विदम विभाति सचराचरम दस तेरा पचपन भागवत इसलिए ये इंद्रिय मन बुद्धि व नहीं जा सकते मुंड को उपनिष्ता उसने कहा न चक्षुषा ग्रिज से ना पिबाचा नपसा कर्मणा व तीन एक आठ इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है वहां जाने की मत ले जाना इनको मर जाओगे डूब जाओगे जैसे गहरे पानी में तैरना नहीं जानता हो तो लोग कहते हैं ए, आगे मत जाना डूब जाएगा और जो नहीं माना गया वो डूबा बहुत से लोग नहीं माने गए और डूब गए संशयात्मा बिना जाती नास्तिक हो गए फिर आया वेद वेद ने कहा देखो जी ऐसा है कि यतो तो बाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सा आनंदम ब्रह्मनो विद्या इंद्रिय मन बुद्धि वहां जाकर माया के एरिया के अंतिम छोर में लौट आते हैं आगे नहीं है गति तैतरिषद दो चार ये मंत्र आगे भी है दो नौ ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद ने भी है ये मंत्र सांडल्योपनिषद ने भी है दो एक ये मंत्र सरभोपनिषद ने भी है बीसवा क्यों अरे बार बार तो कह रहे हैं क्यों क्यों पूछते हो इंद्रिय परम मना मन सरा बुद्धि महतः परम अव्यक्तोत्षा परम किंचित साठा सा परा कठोपनिषद एक तीन दस एक तीन ग्यारह इंद्रियों से परे उनका विषय उनसे परे मन उससे परे बुद्धि उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे ब्रह्म कहा जाएगा मन इसलिए वेदांत भी आया उसने भी कह दिया दा व्यक्त माह ही तीन दो बाईस कोई नहीं जान सकता अब गीता से समझ लो गीता क्या कहती है वेदा हम समता वर्तमानी चार्जन भविष्याणी चूतान मू वेदन कश्चन अर्जुन मैं भूत भी जानता हूँ प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के कर्मों को मैं अकेला जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता नभेद न एक भी नहीं जान सकता सात छब्बीस गीता क्यों गुण में भी सर्विदम जगत मोहितम ना भी जाना मा मे व्यम अयम सात तेरा गीता सबकी बुद्धि तीन गुण से युक्त है माइक है मैं इससे परे हूं दिव्य इसलिए कोई नहीं जान सक इंद्रियाणी पराण्ञा इंद्रिय व्य परम मन सस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतु स गीता तीन बयालीस वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता अब भागवत से समझ लीजिए भागवत भी यही कहती है न पश्य परमात्मनो परमात्मन जनो न बुद्यते समाधि युक्ति भी उसको ब्रह्मादि कोई नहीं जान सकते बड़ी बड़ी समाधि लगाने वाले हो नौ आठ बाईस आस्थाय योगम निपुण समात स्तनाध्य ग आत्म संभवा दो छ चौतीस ब्रह्मा कह रहा है बड़ी समाधि लगा करके उसने जानना चाह मैं कहाँ से आया हूं भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ कमल से तो उसने देखा मैं कहा से आ गया तो कमल की नाभी में घुसा समाधि से अपना सूक्ष्म शरीर करके चलता चला गया चलता चला गया संबत्सर सहस्रांत धिया योग विपक्या हजार वर्ष और चोर नहीं मिला कहा है इस कमल नाल का अंत लौट आया तीन छस भागवत <coughs> तो ब्रह्मा ने कहा ना हम नजूम यदृताम विदुर नाम देवा मुता परे सुरा नारद जी उस भगवान को मैं भी नहीं जानता तुम भी नहीं जानते और वो शंकर जी है वो भी नहीं जानते दो 36 शंकर जी आए उन्होंने कहा ना हम बिरचो न ना कुमार नारद न ना ब्रह्म पुत्रा मुनया सुरेशा छह बत्तीस मैं भी नहीं जानता ब्रह्मा भी नहीं जानते और जितने भी सनकाधिक वगैरा बड़े बड़े सतयुग के है जोगिंद्र मुनी कोई नहीं जानता इंद्र पिंद्र क्या जानेंगे बिचारे जानंत जानंत कि बहु क्या विभो मनसो बापुसो बाचो भैभवम तव गोचरा दस चौदह अड़तीस जो कहता है कि मैं जानता हूं पागल है बोलने दो उसको मैं तो नहीं जानता मैं जिसने नथिंग से संसार बनाया वो मैं ब्रह्मा कई अनुद्तावर जन्म लयोग सरम जत उदगा श्री जमनु देव गणा उभ तरी न सन्नासत न न आसत न उभय जब भगवान था तो कुछ भी नहीं था मैं भी नहीं था सत भी नहीं था असत भी नहीं था माया भी नहीं थी <coughs> तो कौन जानेगा का? काल भी नहीं था दस सत्तासी चौबीस दुपत एव ते नजुरंत दस सत्तासी इकतालीस भागवत अरे ब्रह्मादिक कोई नहीं जानते वेद कह रहा है और मैं भी नहीं जानता बिचारा वेद क्या जानेगा और हे ब्रह्म जी महाराज श्री कृष्ण तुम भी नहीं अपने अनंत का अंत पा सकते यथ स्वयं चात्म वर्तमात्मा मुतापरे तीन छतालीस भागवत तो जब ये ब्रह्मा शंकर वगैरह ऐसा बोल रहे हैं तो फिर और कौन जानेगा इसलिए रामायण में भी आ गया जग पेखन सब देखन हारे विधि हरी शंभु न हारे तेवु न जा नहीं मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा हे ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जानते तो और कौन जानेगा राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार कहा नहीं जा सकता कोई वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि शब्द तो वहां जा ही नहीं सकते जब मन नहीं जा सकता तो उसके नीचे है इंद्रिया <coughs> <coughs> <coughs> राम के बुद्धि मन भानी पार्वती जी वाह बुद्धि न लजा जाना कभी ले गई थी न एक बार पार्वती हा सीता का रूप बना लिया और बैठ गई शंकर जी की बात नहीं माना राम जा रहे थे रोते हुए देखा सीता मुस्कुराए और राम ने कहा माता जी अकेली कैसे बैठी हो माता जी हमको माता जी कह रहे हैं पहचान गए कि मैं पार्वती हूं पकड़ गई भागी वहां से तो उन्हीं पार्वती से कह रहे हैं भगवान शंकर वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं वहा बुद्धि मत ले जाना तो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं इसलिए उनको जानना भी असंभव और जो भोले भाले लोग कहते हैं अपने गुरुजी से एक बार दिखा दो बस फिर हम साथ छोड़ के लग जाएंगे उसी में पहले बेटा दे दो उसके बाद ब्याह करेंगे अरे वाह अरे अनंत बार आए हैं वो इसी संसार में और आपके हृदय में तो बैठे ही है सदा ये मैंने बार बार आपको बताया है वेदों के द्वारा आपने देखा है एक दो बार नहीं हम से सीनियर नहीं है भगवान जब से भगवान तब से हम हैं और वो हर युग में आते हैं हम भी रहते हैं देखा है मल्ला नाम असंद इंद्रनाम नरवरा स्त्री स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु विराट परम मृत्यु परदेवतेति देवते रंग साग्रजा कंस की सभा में जब श्री कृष्ण खड़े थे तो हम लोग भी गए थे <coughs> हम लोगों को खबर मिली थी कि एक छोटा सा लड़का उसने कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया वो धनुष तोड़ने को भी खड़ा हो गया है चलो देखेंगे चमत्कारी है कोई और भगवान हो भगवान नहीं चमत्कारी कोई लड़का है और देखा हमने अच्छा है हमारे बेटे के बराबर नहीं क्योंकि तो हमारा अटैचमेंट है अपने बेटे में दूसरे के बेटे में अटैचमेंट थोड़े होता है जहा अटैचमेंट होता है वो प्यारा लगता है इंपॉर्टेंट जो महापुरुष थे जिन्होंने पहले भगवत प्राप्ति कर रखी है उन्होंने देखा अरे तो मेरे श्याम सुंदर ब्रह्म है बस और किसी ने नहीं देखा वास्तविक स्वरूप अरे आपको आश्चर्य बतावे विदूषण प्रभु विराट मय बहुमुख कर पाद लोचन शीशा आप संसार में किसी को देखेंगे तो यह तो अच्छा लगेगा सुंदर लगेगा या तो कुरूप होगा जो तो मुंह बिचका देंगे और यह तो नॉर्मल है ठीक है न कोई खास विश्व का सुंदर है और न कोई बुरा है ठीक है बस लेकिन यहां क्या हाल है राम कृष्ण को देखने वाले जो राक्षस लोग हैं उसमें एक कहता है हे इसके आठ सिर हैं दूसरा कहता है बेवकूफ गिनना भी आता है बारह है तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो अठारह सिर है इनके हे भला सिर भी अनेक दिखाई पड़ता है किसी को आंख तो ठीक है हा आख ठीक है विद्वान भी हैं गिनती तो दर्जा एक में ही आ जाती है सबको हमको गिनती नहीं आती क्या हा कोई देख के डर लग रहा है उसको इतना भयानक रूप है इसका औ हरि भक्तन देखे दो भाई इष्ट देव हमारे इष्ट देव है तो अनंत कोट कंदर पर बलाव्य तुझ जा रही भावना जैसी प्रभु मुर्ति देखी तीन तैसी वह बेकार हुआ उनके मिलने का कोई फायदा नहीं और नुकसान हो गया क्या अगर उसी समय वहा जगतगुरु के बाप कोई आकर कहे कि भगवान है अच्छा ऐसे ही होता है भगवान तो गुरुजी आपको भी नमस्कार आपके भगवान को भी हम तो समझ रहे थे भगवान इतने सुंदर है कि जब निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मा नंदी पागल हो जाता है तो विषयानंदी तो पता नहीं क्या होगा उसका इनको देख के तो कुछ नहीं हो रहा है हमको ये भगवान भगवान नहीं हो सकते क्योंकि वो दिव्य रूप देखने के लिए दिव्य आख चाहिए ध्यान दो भगवान का शरीर दिव्य है हमारी आख माइक है मटेरियल है पंच महाभूत से बनी है मां के पेट में वो संसार को देख सकती है क्योंकि संसार भी मटेरियल है पंच महाभूत का है भगवान को नहीं देख सकती अरे आख जब सुन नहीं सकती कान देख नहीं सकता और दोनों पंच महाभूत के हैं तो दिव्य भगवान का शब्द ये कान कैसे सुनेंगे दिव्य भगवान का रूप ये आखे कैसे देखेंगी तो इसका मतलब फिर किसी ने भगवान का दर्शन किया ही नहीं होगा नहीं किया है अरे जाना भी है भगवान को प्राप्त किया है जैसे हम आप बैठे हैं अपने बाप को देखते हैं बाप को से बात करते हैं बाप का आलिंगन करते हैं ऐसे ही हमने अनंत महापुरुषों का इतिहास साक्षी है पढ़ा है सुना है अनंत जीवों ने भगवान से ऐसे ही व्यवहार किया है अरे तो कैसे करेंगे जी जब हमारा शरीर भी माइक मन भी माइक इंद्रिया भी माइक तो दिव्य भगवान का शब्द स्पर्श रूप रसगंध कैसे प्राप्त कर सकेंगे आप कहते हैं अनंत जीवों ने प्राप्त किया है हा कैसे करेंगे <laughs> बताएंगे घबराइए नहीं बोलिए लाडली लाल की